भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन भ्रांति ज्ञान प्रभाकर के मत में भ्रांति और ज्ञान ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध हैं। ज्ञान स्व प्रकाश होने के कारण सदैव यथार्थ है एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में जानना भ्रांति ज्ञान है सिपि सुप्ति में रजत का या रज्जु में सर्प का जो भ्रांति ज्ञान कहा जाता है उसके संबंध में प्रभाकर का कहना है कि सीपी या रज्जु के साथ चक्षु का सन्निकर्ष होता है और ज्ञान होता है रजत या सर्प का परंतु यह ज्ञान रजत तथा सर्प के साथ चक्षु के सन्निकर्ष नहीं होता क्योंकि यह तो वहाँ विद्यमान नहीं है सीपी तथा रज्जु का ज्ञान कभी नहीं होता ऐसी स्थिति में इदम रजतम या रज्ज सर्प में दो भिन्न विषय हुए और दोनों का पृथक पृथक ज्ञान होता है रज्जु का चक्षु से और रज्जु में विद्यमान सादृश्य के कारण सर्प का स्मरणात्मक ज्ञान होता है रज्जु या सीपी के साथ चक्षु का सन्निकर्ष होने पर भी नेत्रद्रोष या मंद प्रकाश के कारण सीपी और रज्जु के विशेष गुणों को न देखकर उनके सादृश्य रजत तथा सर्प के गुणों का स्मरणात्मक ज्ञान देखने वाले को होता है यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी खास रजत या सर्प का स्मरण नहीं होता अतएव इस रजत या सर्प का ज्ञान न तो प्रत्यक्ष है और न अनुमान है यह स्मरणात्मक है और यह भ्रांति नहीं है यह एक वस्तु दूसरे में नहीं देख पड़ती एक सीपी तो है बाह्य जगत में और वह है चक्षु का विषय तथा दूसरी रजत संस्कार रूप है आत्मा में है और वह है मन का विषय फिर भ्रांति तो हुई नहीं अत ये दोनों ज्ञान भिन्न हैं और यथार्थ हैं। फिर लोगों को भ्रांति मालूम कैसे होती है इसके उत्तर में प्रभाकर का कहना है कि इन दोनों ज्ञानों को अर्थात रजत ज्ञान तथा सुप्ति ज्ञान को एक में मिला देना ही भ्रांति है क्योंकि न तो रजत सुक्ति है और न सुक्ति ही रजत है एक में मिला देने से एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में जानना ही तो भ्रम है रजत ज्ञान और शुक्ति विषय में जो भेद है उसका भान नहीं होने से यह भ्रांति है इसे आख्याति कहते हैं मिथ्या ज्ञान को कुमारिल तथा मुरारी अन्यथा ख्याति कहते हैं भट्ट का कहना है कि इदम रजतम या रजो सर्प यह ज्ञान तो यथार्थ है क्योंकि जिसमें एक व्यक्ति को रजत में चक्षु के सन्निकर्ष से सर्प का ज्ञान होता है वह इस ज्ञान तो वास्तविक सत्य होता है क्योंकि उस व्यक्ति में भय कंपन आदि सर्प ज्ञान का फल स्पष्ट है पश्चात किसी दूसरे के ज्ञान से उस पूर्व व्यक्ति का ज्ञान मिथ्या हो जाए यह तो भिन्न विषय है पूर्व में तो उस व्यक्ति के ज्ञान में कोई भ्रम नहीं था परंतु पक्षधर मिश्र आदि विद्वानों के अनुसार रज्जव सर्प भ्रांत ज्ञान है क्योंकि इसमें सर्पत्व प्रकारक सर्प विषयक ज्ञान का रज्जुत्व तो प्रकारक रज्जु विषय में आरोप किया जाता है सर्पत्व तो सदैव सर्प में रखता है वह कभी भी रज्जु में नहीं रह सकता परंतु उक्त स्थल में अन्य विषय में अन्य प्रकार का ज्ञान होता है अतएव यह भ्रमात्मक ज्ञान है आलोचना इस प्रकार संक्षेप में मीमांसा दर्शन का विचार समाप्त हुआ मनन करने से यह स्पष्ट है कि भारत मत व्यवहारिक जगत से न्याय वैशे के समान विशेष संबद्ध है इस मत में आत्मा तो जड़ है किंतु ज्ञान शक्ति उसमें सदैव रहती है इसी से उसे बोध स्वरूप भी कहते हैं किंतु यह जागृत अवस्था के लिए ही कहा गया है स्वप्नावस्था में आत्मा में ज्ञान नहीं रहता प्रभाकर मत में भी आत्मा जड़ है किंतु ज्ञान स्वप्रकाश है इसे जानकर यह स्पष्ट है कि प्रभाकर मत न्याय तथा भट्ट मत से कुछ ऊंचे स्तर का है दोनों मतों ने आत्मा के अस्तित्व को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है और क्रमशः उसके गुणों के वास्तविक स्वरूप की जिज्ञासा में मीमांसक लोग रहते हैं ईश्वर मीमांसकों को ईश्वर या परमात्मा से विशेष कोई प्रयोजन नहीं है तथापि तथा नास्तिक नहीं कहलाते, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व का खंडन तो इन्होंने नहीं किया मुक्ति मुक्तावस्था में भी मीमांसक की जीवात्मा स्वतंत्र है और परस्पर भिन्न है मुक्तावस्था में भी न्याय वैशेषिक की तरह पुरुष बहुत को इन्होंने भी स्वीकार किया है पदार्थों में भी अनेक नित्य पदार्थ ये मानते हैं इन सब को देखकर यह कहा जा सकता है कि मीमांसा दर्शन भी नीचे स्तर के तत्व ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता है और इसका गंतव्य पद अभी बहुत दूर है